edit fix क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो और अवार्ड लेके स्टेज से नीचे उतरो तब नीचे बैठी भीड़ में से एक सिंपल कपड़े पहने एक इंसान निकले और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के गर्व से बोले कि बेटा आज तक तुम मेरे नाम से जाने जाते थे लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से एक नई पहचान मिली है जाओ और अपना नाम रोशन करो वो काम करो जो मैं नहीं कर पाया और इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी की खुशी से रोने की आवाज तुमको इमोशनल कर दे वहां पर बैठी भीड़ की तालियां उनकी आवाज को दबा देगी कोई इंसान 70 पार चल सकता है लेकिन अगर उसके जूते में पैर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी अटक जाए तो वो 70 कदम पर ही दिक्कत करने लगता है सीधा सा मतलब है छोटी-छोटी चीजें बड़े काम को करने से रोकने की वजह बन जाती है तू पढ़ाई के पहाड़ को चढ़कर पार तो कर सकता है लेकिन तेरे जूते में एक छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है इसलिए तू थोड़ा-थोड़ा पढ़ के रुक जाता है दो चार दिन पढ़ के भटक जाता है टाइम टेबल तेरा दो दिन ही चलता है रीजन बहुत साफ है क्योंकि तेरे जूते में वो छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है और वो पत्थर है तेरा ये सोचना कि आज के लिए इतना ही काफी है और जब तू लिए इतना काफी है तब तुझे लगता है बहुत पढ़ इतने पेज रट लिए आज तो मैं बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है तू अबे सी थोट को और दिवाग को कि भाई चलने वाली मैं जब टॉप नहीं तब तक जब तक आंखों से पानी आना हो जाएगा तब तक जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट तब तक पढूंगा जब तक मेरी मंजिल मेरा जॉब मेरा टारगेट नहीं मिल जाता तब तक मैं पढ़ता अभी कुछ नहीं पढ़ा मैंने कितने दिन निकल गए सोचते खुश दिखने लगा है थोड़ थोड़ा-थोड़ा लेकिन सुन ले एग्जाम के भूत मैं भी हूं तेरा यमदूत तुम मुझसे बड़ा नहीं है साले तुझे टॉप करके मानूंगा जिस दिन तेरे अंदर इस तरह की डिमांड आने लगेगी तू बदलने लगेगा तेरे दिमाग में चल रहे रंगीन सपनों पर कंट्रोल होने लगेगा तेरी लाइफ के रियल सपनों पर पकड़ बनने लगेगी बस ये छोटा सा स्पार्क दे दे खुद को कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं अभी तो बस शुरुआत है कई हजार किलो वजन ले जाने वाले स्पेस शटल को भी मिलने वाला थ्रस्ट एक छोटे से स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री की आग जल रही है बे तू तो पूरी दुनिया को चांद पे ले जा सकता है ये रॉकेट ये प्लेन सब इंसान ने ही बनाया वो इंसान जिनमें तेरे जैसी हड्डियां थी तेरे जैसे ही हाथ थे तेरे जैसी चमड़ी थी फर्क कितना था कि उनके हाथ मोबाइल पर उंगली चलाने की बजाय पेपर और पेंसिल से अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे फर्क कितना था कि उन्होंने अपने दिल की हर बात को हर इशारे को बड़ी नजाकत से संभाल के रखा था और दिमाग को ऑर्डर दिया कि अब मैं जैसे चलाना चाहूं वैसे तू चल जब मैं कहूं तब सोना है तुझे जब मैं कहूं तब सोचना है जब मैं कहूं तब तुझे सोचना बंद भी करना है तुझे ये भी कंट्रोल करना है कि तुझे कहां सोचना है और कहां नहीं सोचना लोगों को छोड़ दे यार वो ऐसे ही बैठे रहेंगे या तो उन्होंने सब कुछ पा लिया या वो कुछ पाना नहीं चाहते पर तू तो अलग है ना सबसे तू तो, तो कुछ अलग करना चाहता है ना तू तो नाम कमाना चाहता है ना तू तो सपने पूरे करना चाहता है ना तो सुन लोगों का वेट मत कर सही वक्त यही है उठ और किताब पे लग जा अभी इसी पे उठ और लग जा अपने काम पर अपने सपनों पर तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना तुझे लगता है कि तू जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देख रहा है तो सुन मैं तुझ पे दांव लगाता हूं मुझसे लिखवा tera sapna itna bhi mushkil nahi jitna tu soch raha hai agar tu itne bade sapne dekhne ki himmat rakhta hai to unko pura karne ki bhi himmat hai time lage to lagne de na koi fark nahi padta log kahe to kehne de na koi fark nahi padta teri body kahe ki sona to mat sona koi fark nahi padta 10 12 din mein aadat pad jayegi aur jis din jis din tum aisa lagne lage ki yaar ye raat kyu hoti hai main ruk ke jata hu mujhe to abhi aur kaam karna hai mujhe to abhi aur sikhna hai mujhe to abhi aur mehnat karni hai mujhe to abhi aur padhai karni hai tab soch lena tab soch ये खोजे जा सकते हो क्योंकि अब तुम में वो जुनून जाग गया जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बना देता है एक रिक्शे वाले के बेटे को आईएएस बना देता है 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को 27 साल 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को किसी देश का राष्ट्रपति बना देता है tera bhi bahut jaldi naam chamkega agar tu isi tarah se logon ki baatein na sunkar apne kaam par apni padhai mein laga rahega to aalas ko chhod de neend ko tod de phir unka dar nikal de kitni baar fail hoga bata panch baar 10 baar oi sun tu baar baar fail hoga na to woh bhi duniya mein ek naya record hi banega yaad rakh jo team baar baar haar kar ke phir final mein koi bada match jeetti na to nazara kuch aur hi hota hai to ab so i can't go away from the world. Come on, you can do it. I have to do it. You can do it. Jai Hind. Zidh Fiks